नमस्कार हमने एक बात कही मैं आप सभी का स्वागत है आज अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात कह देना चाहता हूं मैं बार बार अपने बातों में आपसे कहता हूं कि मुझे अपने विचार बताइए अपनी बातें कहिए तो कुछ जगहों पर तो मैं इसको WhatsApp से भेजता हूं कभी फेसबुक पर भेजता हूं तो वहां से मुझे कुछ जवाब तो मिल जाते हैं परंतु जो लोग इसको पॉडकास्ट के रूप में सुन रहे हैं उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे कि वो मुझ तक अपनी बात पहुंचा सके तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ट्विटर हैंडल तैयार करूं तो हमारा ट्विटर हैंडल है हमने एक बात कही H एच यू एम E ई के बी डबल T K A H I तो आप हमने एक बात कही ट्विटर हैंडल पर अपनी बातें कह सकते हैं जिसको कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में और नहीं तो उसके आगे अब आप अपने बातों में इंकॉर्पोरेट कर सकूं या आपके जो सुझाव हों उसके अनुसार बात कर सकूं चलिए ये तो हमने एक बात कही की बात हुई अब सवाल यह है हमने एक बात कही है क्या यह तो एक नाम है तो साहब अब यह नाम पे बात आ गई तो मैं ये सोचने लगा कि आखिर नाम है क्या क्या नाम हमारी पहचान है तो आपको एक बात बताऊं हम एक प्रोग्राम कर रहे थे मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम अपने स्टेट बैंक के लिए तो उसका प्रोग्राम का नाम था सिटीजन एस और मेरे ख्याल से वो हमारे इनिशियल पहले या दूसरे मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स में था मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम का मतलब ऐसा कार्यक्रम जिसमें कि सारे स्टाफ को एक ही कार्यक्रम दिया जाए मैं यहाँ पर ये यह बात स्पष्ट कर दूं कि नॉर्मली स्टेट बैंक में कार्यक्रम अलग अलग होते हैं यानी कि जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है या जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग कार्यक्रम और जो क्लरिकल स्टाफ है उनके लिए अलग जो मैसेंजीरियल स्टाफ है उसके लिए अलग और हमारे यहाँ एक अन्य कैटेगरी भी है जिनको कि हम लोग टॉप एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो मानव नहीं होते मानव से थोड़े ऊपर होते हैं वो लोग तो उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम या अलग कार्यक्रम होता है मगर ये जो मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम होते हैं ये नॉर्मली सबके लिए एक जैसे होते हैं नॉर्मली कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता है अति मानवों के लिए थोड़ा अलग होता है और जो निम्न मानव है उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है मगर एक ढांचा यानी मूलभूत संरचना स्ट्रक्चर एक ही होता है तो उस कार्यक्रम में मैंने मेरा सौभाग्य था और हमारे जनरल मैनेजर साहब जो थे उस वक्त मिस्टर क्या नाम था उनका वेंकट रमन साहब वो हमसे अतिशय प्रसन्न थे और चाहते थे कि हम उनके विभाग में कम से कम समय के लिए रहें तो ऐसे तो वो मुझको निकाल नहीं सकते थे तो उन्होंने मुझको इस कार्यक्रम में पढ़ाने जाने के लिए अनुमति दे दिया तो उनका तो मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान किया और साहब उस अवसर के बदौलत मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका सम्मिलित मतलब पार्टिसिपेंट नहीं इंस्ट्रक्टर के रूप में या फैसिलिटेटर के रूप में सम्मिलित हो सका और लगभग एक दो महीने तक मैं इसमें रहा इस कार्यक्रम में तो इस कार्यक्रम में हम लोग कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही एक सवाल पूछते थे पार्टिसिपेंट से यानी जो लोग आए होते थे उनसे और वो सवाल था कि मैं कौन हूं तो अब इस मैं कौन हूं का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि कोई तो बताता था कि मैं बैंक कर्मचारी हूं कोई बताता था मैं सो एंड सो मेरा ये नाम है कोई बताता था मैं फलाने का पुत्र हूं कोई बताता था कुछ कुछ ऐसे कुछ ना कुछ चलता था तो हम लोग उसमें यह बताने की कोशिश करते थे कि मैं एक ऐसा सवाल है जिसको कि जिसका जवाब बहुत कठिन होता है तो वहीं से हमारा कार्यक्रम शुरू होता था अब सवाल यह है कि मैं ये सवाल अगर अपने से पूछूं तो मैं इसके कोई फिलोसॉफिकल हिस्से में नहीं जा रहा हूं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सबसे पहले तो मैं कौन हूं का जवाब में अपना नाम ही बताते हैं अब साहब मैं आपको अपने नाम के बारे में बात करता हूं तो मेरा नाम है रवि अब यह नाम जाहिर है कि मेरे माता पिता ने दिया बहुत प्यार से और रवि का मतलब आप सभी जानते हैं कि रवि का मतलब होता है सूर्य यानी कि जो सबसे प्रखर चमके वो हमारा नाम हो गया तो साहब इस रवि नाम को देने के बाद पता नहीं क्यों घर पर सब लोग एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल करते थे वो दूसरा नाम क्या था वो दूसरा नाम शायद मुझे तब मिला जबकि यह समझ में आया लोगों को कि एक छोटा भाई है जिसको कि इसे नाम से नहीं बुलाना है तो वो छोटा भाई क्या कहेगा छोटा भाई भैया बोलेगा तो भैया मीन्स भाई तो भैया बोलेगा अब देखिए आज की दुनिया में भाई जो है वो भाई मतलब बंबई वाला भाई हो जाता है मगर खैर तो ये जो भाई बोलना शुरू हुआ तो भैया नाम पड़ गया और चूंकि शायद मैं घर में घर परिवार में सबसे बड़ा बच्चा था तो भैया सभी लोग बोलते थे तो इस तरह से मेरा एक नाम रवि है जो कि सरकारी कागजों वगैरह में राम है स्कूल में नाम है और दूसरा नाम भैया है और मैं हमेशा से यह सोचता रहा कि यार ये दो नाम हैं तो मेरी मां मुझे कभी भी मुझे नहीं याद आता है कि ए, मेरी मां ने कभी मुझे रवि नाम से बुलाया हो मेरी मां ने मुझे जिंदगी जब तक वो जीवित रही सिर्फ भैया ही कहा और पिताजी ने भी मुझे अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में भैया ही कहा परंतु जीवन के उत्तर काल में यानी कि बाद के जीवन में वो मुझे रवि कहने लगे थे और मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार उन्होंने मुझे रवि कहा तो मुझे बहुत अटपटा लगा अटपटा यू लगा कुछ लोग तो यह कह सकते हैं कि भाई आपका नाम था तो अटपटा लगने की क्या बात है परंतु माता पिता द्वारा उस नाम का नहीं लिया जाना मुझे लगता था कि यही हमारे संबंध का एक ए, मतलब उस संबंध के मील का पत्थर है कि माता पिता तो लड़के का नाम नहीं ही लेंगे और जब कोई मां बाप अपने लड़कियों का नाम लेते थे तो मैं सोचता था कि इसका मतलब इन लोगों में उतना प्यार प्रेम शायद नहीं है यानी कि मुझे नाम कैसा नाम लिया जाएगा उससे प्रेम का संबंध नजर आने लगता था अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि पिताजी का प्रेम कम हो गया होगा परंतु यह अवश्य कह सकता हूं कि शायद मेरी विचारधारा में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया बचपन में हम लोग पूछते भी थे कि भाई तुम्हारा नाम राजू है तो जब किसी से दोस्ती हो जाती थी तो पता चलता था कि उसका स्कूल का नाम क्या है यानी कि हर बच्चे का घर का नाम कुछ होता था और स्कूल का नाम कुछ और होता था तो यह स्वाभाविक लगता था कि भाई घर का और स्कूल का नाम तो अलग अलग होगा मुझे बहुत बाद में पता चला कि बंगला में उसको डाक नाम कहते हैं क्योंकि मुझे एक हमारे मित्र थे चक्रवर्ती साहब तो उन्होंने अपनी गोद की बच्ची को लेकर के कहीं जा रहे थे और मैंने ऐसे ही उस बच्चे से पूछ लिया दो तीन साल की बच्ची रही होगी कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है तो उसने अपना कुछ नाम बताया और उसके बाद बोला डाक नाम रूरू तो मुझे समझने में बाद में समझ आया कि वो डाक नाम मतलब कि वो घर का नाम है तो यानी कि उस बच्चे ने जब मुझे अपना नाम बताया तो उस नाम के साथ अपने घर का नाम भी बताया यानी डाक नाम रू जैसे रवि उर्फ भैया तो साहब अब यह तो मेरे अपने नाम की बात हुई मेरा भाई उसका नाम उसके जन्म से पहले ही रख दिया गया पता ही नहीं था लोगों को कि भाई बेटा होगा या बेटी होगी तो उसका नाम रख दिया शशि और शशि चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों में नाम चल जाएगा तो ऐसा करके उसका नाम रख दिया और चूंकि वो बच्चा था और मुझे शायद मुझे ऐसा बताया गया बाद में कि मैंने ही उसका नाम बेबी रख दिया बिकॉज बच्चा इज बेबी और वो आज तक उसका नाम बेबी जो है वो चिपका हुआ है वो नाम छूटेगा नहीं क्योंकि मैं तो उसको शायद ही कभी मैंने शशि कहा हो हां मुझे शशि कहने की जरूरत शायद इसलिए पड़ी क्योंकि जब वो बैंक में हम और वो एक साथ काम करने लगे तो लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारा भाई कहां है तो भाई का नाम उस वक्त बताना पड़ता था और फिर उस वक्त बेबी कहने से तो काम नहीं चलता तो साहब ये हो गई नाम की कहानी अब मैं अपने नाम पर ही रहता हूं और अपने नाम के बारे में कुछ और बताता हूं देखिए जब पढ़ने लगा यानी जब स्कूल कॉलेज में जाने लगा तो वहां पर रवि नाम से ही लोग जानते थे तो मैं ज्यादातर समय बनारस में मैंने बिताया तो आपको बताऊं कि जब मैं छोटी क्लासों में पढ़ता था यानी कि मैं फरुखाबाद में या मंसूरपुर में यहां रहता था तो मेरा नाम रवी था तो रवि नाम में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मेरा नाम तो रवि है और ये रवी क्या हो गया फिर वो कैसे लिखा जाएगा तो वो कभी कभी मुझे लगता था कि मुझसे मेरे क्लास के लड़के भी कहते थे यार तुम्हारा नाम लिखे या खी लिखे तो मैं मुझे लगता था कि हां यार ये बात तो सही है मेरा नाम तो ऐसा छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए तो खैर वो रवि और रवि बन गया उसके बाद मैं बनारस आ गया और बनारस में रवि नाम रविया हो गया तो रविवा या रविया तो रविया अकेले बुलाने में अच्छा नहीं लगता था तो वो अबे रविया हो गया और साहब अबे रविया नाम से बुलाया जाने लगा उसके बाद थोड़ा बड़ी क्लास में आए तो वहां पर खैर वापस रवि पर आ गए एक एमएससी कर लिया जब एमएससी करने के बाद एमए में गए तो पता चला चूंकि आप एमएससी करके एमए में गए थे तो आप जो एमए में डायरेक्ट लोग थे उनसे थोड़ा सीनियर हो गए थे तो वहां पर कुछ लोग आपको रवि जी कहने लगे और ये तो आप समझ ही सकते हैं ना कि वो सम्मान देने के लिए जी लग जाता है तो रवि जी हो गए और रवि जी चलने लगा थोड़े दिनों तक फिर ऐसे ही चलता रहा और अब देखिए मैं यहां यह बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि रवि जी कहने वाले वालियां कौन थे मगर मैं ये बता दूं कि ज्यादातर जब कोई रवि जी से अगर रवि पर आ जाती तो मुझे बहुत खुशी होती मगर वो ज्यादातर लोग आ नहीं पाई मैं यही कह सकता हूँ थोड़ा अफसोस आज भी इस बात का है कि बहुत कम समय के लिए और बहुत ही कम लोगों ने रवि जी से रवि पर ट्रांज़िशन किया था खैर एम ए का जमाना भी गुजर गया फिर हम एम करने चले गए और जब एम करने गए तो वहां फिर वापस रवि पर आ गए क्योंकि वहां पर सीनियर जूनियर का सवाल नहीं था कोई एमएससी करके एम करने आया था तो कोई बीएससी करके आया था तो कोई बीए करके आया था और फिर वहां पर रवि मगर वहां पर रवि श्रीवास्तव हो गए और रवि श्रीवास्तव हो जाना बड़ी बात ये थी कि रवि श्रीवास्तव होना बड़ी बात यह थी कि जो टीचर थे यानी जो प्रोफेसर लोग थे वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के थे तो वो रवि श्रीवास्तव कहने लगे तो पहली बार वहां पर नाम के साथ रवि श्रीवास्तव लगा और पहली ही बार शायद एमबीएम के दौरान ही किसी टीचर ने श्रीवास्तव जी कहकर बुलाया कुछ लोगों ने शायद खाली श्रीवास्तव भी कहा जब एक दो बार केवल श्रीवास्तव कहा गया तो मैं मैं जवाब भी नहीं दे पाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मेरा ही नाम लेकर बुलाया जा रहा है धीरे धीरे रविया से रवि श्रीवास्तव हो गए उसके बाद नौकरियों की तलाश नौकरी का इंटरव्यू देना इम्तहान देना यह सब चलता रहा तो वहां पर बाकायदा रवि श्रीवास्तव रहे फिर उसके बाद साहब नौकरी मिल गई जब नौकरी मिल गई तो यहां पर आप मिस्टर श्रीवास्तव हो गए भारतीय स्टेट बैंक में तो जब आपने ज्वाइन कर लिया तो प्रोवेशनरी ऑफिसर थे तो यहां पर आप मिस्टर श्रीवास्तव हो गए और थोड़े ही दिनों में मिस्टर श्रीवास्तव से श्रीवास्तव साहब हो गए तो अब साहब श्रीवास्तव साहब हो गए अब अगर जो कोई रवि नाम से बुलाता था तो यहां पर बहुत क्लियर डिमार्केशन था कि रवि नाम से केवल वही बुलाएगा जो आपसे निकट होगा करीब होगा और वरना बाकी सब लोगों के लिए आप श्रीवास्तव साहब ही रहेंगे तो यहां पर आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि जो ब्रांच मैनेजर लोग थे वो भी आपको श्रीवास्तव साहब ही बुलाते थे जब पब्लिक के बीच में होते थे पब्लिक मतलब बाकी स्टाफ के सामने मगर जब आप ब्रांच मैनेजर से अकेले उसके कमरे में मिलते थे या रीजनल मैनेजर साहब से कभी मिलते थे तो वो आपको फर्स्ट नाम से बुलाते थे क्यों शायद यह दिखाने के लिए कि हम आपके निकट हैं करीब हैं वो उस जमाने में भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर से भर्ती लोगों का एक अलग एक अलग वर्ग टाइप का होता था एक अलग समूह होता था उनको एक डिफरेंट क्लास के तौर पे मानते थे शायद इसलिए तो साहब हम कभी किसी के लिए रवि होते थे किसी के लिए श्रीवास्तव साहब होते थे किसी के लिए मिस्टर श्रीवास्तव होते थे कालांतर में तबादले होते होते होते होते हम साहब पहुंच गए बंबई तो जब बंबई पहुंचे तो यहां पर आपने देखा कि श्रीवास्तव चूंकि मैं सेंट्रल ऑफिस में गया था तो यहां पर श्रीवास्तव लोगों को कहना कि श्रीवास्तव थोड़ा टेढ़ा नाम लगता था तो यहां पर आप रवि सर हो गए अब या तो आपको रवि नाम से बुलाया जाता था या रवि सर नाम से बुलाया जाता था रवि सर वो लोग थे जो कि थोड़ा आपसे पद में नीचे थे और रवि नाम से बुलाने वाले वो थे जो या तो आपके बराबर के थे या आपसे सीनियर थे और जो ज्यादा ही सीनियर लोग थे वो अब श्रीवास्तव कहने लगे क्योंकि अब वहां पर सेंट्रल ऑफिस में पहुंचने के बाद उनके लिए आप रवि नहीं रह गए थे यू बिखे में श्रीवास्तव दैट्स ऑल तो अब साहब ये, ये नाम शुरू हो गए फिर धीरे धीरे करके साहब हम रिटायर हो गए अब रिटायर होने के बाद तो रवि चला गया नाम अब रवि नाम का इस्तेमाल केवल कुछ पुराने लोग करते हैं और कुछ ऐसे लोग करते हैं जो कि अभी भी आ, आ, मतलब मुझसे बड़े हैं मैं अब हालांकि मुझसे बड़े तो शायद ही कुछ लोग बच गए हैं ज्यादातर लोग या तो बराबर के हैं और या फिर कम उम्र के हैं तो जो कम उम्र के हैं वो रवि भैया भी कहना पसंद करते हैं और जो ज्यादा उम्र के हैं वो कभी कभार रवि कहते हैं और जब वो रवि कहते हैं तो आपको सही बता रहा हूं इतना अच्छा लगता है हमारे एक बैंक के गुरुजी हैं जो कि मुझे याद है मतलब मैं इस बात को अच्छी तरह से याद किए हुए हूँ क्योंकि वो मुझे उन्होंने कभी भी ना तो मिस्टर श्रीवास्तव कहा ना श्रीवास्तव कहा उन्होंने पहले दिन से यानी कि मैं सन बानवे यानी कि रफली समझिए 30 साल पहले की बात है 30 साल पहले से वो मुझे रवि नाम से ही जानते हैं और आज तक उन्होंने इस नाम को बदला नहीं इतना संतोष मिलता है इतना अच्छा लगता है कि अभी भी कोई ऐसा है जो आपको आपके नाम से बुला रहा है क्योंकि मैं जहां रिटायर होने के बाद जहां बसा हुआ हूं वहां पर तो आप श्रीवास्तव साहब हैं और श्रीवास्तव के भी अलग अलग रंग रूप हो गए हैं कहीं पर आप श्री श्रीवास्तव हैं कहीं पर आप मिस्टर श्रीवास्तव हैं इस तरह से चलता रहता है बनारस जाने पर यानी कि जहां मेरा घर है वहां पर मेरे दोस्त हैं जो कि उम्र में कम हैं, तो उनमें से तो शायद ही कोई रवि कहता हो वो केवल भैया ही बोलते हैं हां कुछ दो चार क्लास मित्र बचे हुए हैं यानी कि जिनके साथ 50-52 साल पहले दोस्ती हुई थी और ईश्वर की कृपा से आज भी चल रही है वो आज भी रवि बोलते हैं और उनको श्रीवास्तव का पता नहीं कि श्रीवास्तव क्या है तो उनको यही पता है कि भाई इसका नाम रवि है तो साहब वो रवि ही बोलते हैं तो ये हो गई साहब नाम की कहानी मगर इस नाम के साथ मैं आज नाम की बात ही सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुआ ये कि किसी को मैंने अपना परिचय देने की कोशिश किया तो उसने मुझसे यही कहा उसने कहा यार नाम तो हम तुम्हारा जानते हैं और नाम तुम्हारा कुछ भी हो परंतु अपने बारे में कुछ बताओ तो मुझे सचमुच में बहुत अटपटा बहुत ही अजीब सा लगा कि यार ये क्या चीज जानना चाहते हैं मेरे नाम के अलावा मेरी पहचान और क्या है मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाहूंगा कि नाम तो ठीक है नाम तो एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है मगर क्या हमारी पहचान नाम है और फिर सवाल यह है कि कौन हमें क्या नाम देता है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं या उसी के लिए महत्वपूर्ण है जैसे जिनके लिए मैं रवि सर हूं तो वहां पर वो रवि को रवि की तरह याद कर रहे हैं या कुछ और समझकर याद कर रहे हैं जैसे कि मुझको आज भी ख्याल है हमारे एक मास्टर साहब थे जब हम क्लास टेंथ इलेवेंथ में पढ़ते थे तो मास्टर साहब जो थे वो इंग्लिश पढ़ाते थे उनका नाम था श्री मिल्टन चरण तो मिल्टन चरण साहब दुबले पतले आदमी थे और अपनी अपने शारीरिक सौष्ठव यानी कि अपने शरीर की ताकत को को के बदले में यानी कि ताकत का की कमी क्लास में असर न डाले तो वो अपनी बात को बहुत फोर्सफुल तरीके से बहुत जोर से कहते थे और उनके एक तकिया कलाम था क्या है कि तो अब ये क्या है कि उनका नाम पढ़ गया तो उनको मास्टर साहब मिल्टन चरण ना कहकर के हम लोग क्या है की कहते थे और साहब आज भी हमारे जो साथी जो हम लोग एक साथ पढ़ते थे अगर हम क्या है की कहें तो वो क्या है कि नाम से उनको मिल्टन चरण साहब की याद आ जाती है तो अब उसी तरह से हमारी पहचान क्या है हमारा नाम क्या है और उस नाम को कौन किस तरह से लेता है ये शायद हमारी पहचान तो अब सवाल यह है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारी पहचान है या हर व्यक्ति के लिए यानी कि हमारे जो भी परिचित हैं उनके लिए हमारी पहचान कुछ उनके हिसाब से है तो अब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए साहब नाम तो पहचान है सही है मगर उस नाम को कौन किस तरह से याद कर रहा है यह उसकी नजर में पहचान है तो आपके नाम को किस तरह से याद किया जाता है जरा पता तो लगाइए और देखिए क्या होता है आज की बातें यहीं पर बंद करते हैं और उसके बाद अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हमारे ट्विटर हैंडल एट द रेट हमने एक बात कही HU एम एन ई के बी डबल ए टी के एच आई आपको जो अपनी बात कहनी हो तो आप वहां पर कह दीजिए तो हमने एक बात कही का ट्विटर हैंडल यह है और उसमें आपकी बात हम सुनेंगे चलिए साहब तो आज के लिए बस करते हैं नमस्कार और फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी चेहरा ये बदल जाएगा मेरी याद पह